देह भारत किसानों का देश भारत दुनिया में सबसे ज्यादा बाजरे की पैदावार भारत में होती है और चावल गेहूँ और चारे की खेती में भारत दूसरे स्थान पर है बात सिर्फ इतनी नहीं है राजमा चने और सभी प्रकार की दालों की पैदावार दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में होती है लसन प्याज बैंगन आलू बंद गोभी फूल गोभी और ब्रोकली इन सबकी पैदावार भी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में होती है देशभक्त रेडियो भारत के सभी किसान भाइयों को सलाम करता है